इसे तो को तो के निरोध है योगवृत्नरोधक सूत्र में चित्तवृत्ति निवेदक योग कार्य समाधि सविकल संप्रज्ञा तो असंप्रज्ञा तो दोनों का ग्रहण हुआ योग शे तदा के सूत्र में सह उसी समय दृष्टा का स्वरूप अवस्थान होता है स्वरूप अवस्थान में स्वरूप स्वरूप अपने होने पर भी भेद विकल्प करके अभिकरण कहा स्वरूप स्वरूप में रहता है स्वरूप प्रतिष्ठा इस तदानी स्वरूप प्रतिष्ठा तदानी किसी करते निरोध अवस्थान स्वरूप प्रतिष्ठा दिखाई आगे संसार प्रत्येज बिथान अवस्थायाप्रतिष्ठिता सर्वो चीज शक्ति निरोधावस्थाय प्रतिष्ठान परिणाम मिलता यदि विवस्थायाप्रतिष्ठितावस्था में सरुस्में प्रतिष्ठित नहीं होती किस्थाएं प्रतिष्ठित हो जाती है एक प्रतिष्ठा किसी शक्ति प्रतिष्ठित तो बने वाली जीती शक्ति परिणामीचा परिणाम वाली बुजाना स्वरूप प्रतिष्ठान यदि परिणाम दोष बाल के लिए कहेंगे बीथान वस्था में भी किसी शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठित है स्वरूप प्रतिष्ठा ने विथाना विशेष समाज में क्या विशेष हो ये तो स्वरूप प्रतिष्ठित जिस प्रकार निरोध अवस्था ये प्रकार समाधि जब नहीं बीथान स्थानीय स्वरूप में चित्त है थी थी तो वित्थान निरोध में समाधि में कोई विशेष नहीं सामान जैसा एक संग्रह से प्रति प्रकार वीठान चित्ते सती तथापिवती न तथा विथान चित्ते तो उठाने चित्त ही उत्तम बीथान चित्त चित्तनेतिष्ठा तथा स्वरूप प्रतिष्ठित होने पर भी न तो ना प्रतीय स्वरूप प्रतिष्ठित होने पर भी ऐसा है कि लाइव प्रतिष्ठित है जीव वेदाते नम्बर से अभिन्न ज्ञान होने के बाद या ज्ञान के पहले ज्ञान होने के बाद ब्रह्म अभिन्न होता है और ज्ञान होने के पहले ब्रह्म से भिन्न था भिन्न यदि ज्ञान होने के पहले ज्ञान होने के बाद ब्रह से अभिन कैसे होगा ये यदि अभिन्न भिन्न है तो अभिन्न नहीं हो सकता है मास्तव अभिन्न है एक ही तत्व है परमार्थिक किन्तु अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है स्वर्पतः तो तो अभिन्न होते हुए भी वो मानता है कि मैं भिन्न हूँ ठीक इस प्रकार वित्त में चित्ता व्यवस्था में स्वरूप प्रतिष्ठित है, है पर भी न तथा प्रतीय न तथा ऐसे लगता नहीं स्वरूप प्रतिष्ठित न तथा इति प्रतीय है ऐसा लगता है कि स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं स्वरूप निष्ठिता नहीं तो लगता है समाधि अवस्था में स्वरूप प्रतिष्ठित जिस प्रकार अज्ञान अवस्था में वेदांती है, मानते हैं ब्रह्मस्या पर भी ऐसे मालूम नहीं होता है कि मैं नहीं ब्रह्मस्या इसी प्रकार स्वरूप प्रतिष्ठित है स्वरूप में तो है गोटे हमेशा ही अपनी स्वरूप में है फिर भी उस समाधि जीखा निकाल में प्रतिष्ठित होने पर न तथा प्रतीय ऐसा नहीं है ऐसा लगता है ना न तथा प्रतीय न तथा थे ना तथा अथा स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं ऐसे मालूम होता है ठीक है विस्थान की तेजी न जात कुटस्थ निचित तुद्वे जात जाते है कदाचित कवि भी कूटस्थ नित्याख्य योग में नित्य दो प्रकार मानते हैं कूटस्थ तो नित्य है ही वेदांत मानते हैं और एक परिणामी नित्य मानते हैं सांख्य में कूटस्थ नित्य है पुरुष कूटस्थ नित्य से तो कूटस्थ नित्य पुरुष है अब प्रकृति को भी नित्य मानते हैं परिणामी नित्य प्रकृति का परिणाम होता है विषम परिणाम होने पर सृष्टि होती है साम्य परिणाम होने पर फिर प्रधान प्रलय हो जाता है परिणाम होने पर ही एक प्रकृति रहती है अनेक सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय होने पर भी प्रकृति नित्य रहती है तो परिणामी है नित्य कुटस्थ नृत्य सिद्धिशक्ति और परिणामी नृत्य है प्रधान तो कूटस्थ नृत्य सिद्धिशक्ति तर न ज प्रधान जो परिणामी नृत्य परिणाम के कारण उसका परिणाम होता है सप्तर तो जस्तुगुणों का न्यूनाधिक होता है परिणाम को प्राप्त करता है प्रधान किंतु कूचस्थ नित्य है स्वरूपात न त्यवते स्वरूप शिक्षित नहीं होता अपनी स्वरूप मान्यता है यथा निरोधे तथे दिखाने दी यथा निरोधी था सरूप बिथा ने भी तरह न करु सुस्तिकाया प्रमाण विपर्य ज्ञान गोजर से भी सरु तो भगवान सुस्तिका प्रमाण ज्ञान से देखेंगे तो शुक्ति है भ्रांति ज्ञान पर क्या देखते रजत तो प्रमाण ज्ञान का विषय भी है विपर्य भ्रम ज्ञान का विषय शुक्ति है, है। जिसमें भ्रम ज्ञान हो जाता है सुस्ती में रजत तो दिखता है कोई व्यक्ति जो रजत दिखता है वो समय सुस्ती का रहती समझे या रजत तो रहता है सुस्ती रहती भ्रम तो ज्ञान काल में सुस्ती रहती सुस्ती रहती भ्रम हो यथार्थ हो सुस्ती तो सुस्ती में किसको सर्प भ्रम हो गया तो रज्जु क्या सर्फ हो जाती भ्रांतिकार नहीं होती जिसको भ्रम होता है उसके लिए सर्क गया नहीं इसी कहते देखो प्रमाण विपर्य ज्ञान गोचर तेजी कत्याय सृष्टि का प्रमाण ज्ञान का विषय विपरीय ज्ञान का विषय प्रमाण ज्ञान का विषय अनुसर कहने प्रकार होगा सृष्टिका चयन और विपर्य ज्ञान का विषय होने पर अच्छा तो स्वरूप उदय जो स्वर्पुस्पति स्वरूप गनाथ धर्म ज्ञान का विषय हो गया तो सूची का स्वरूप नष्ट हो जाएगा नष्ट हो जाएगा Hmm. है नष्ट हो जाएगा यथा विज्ञान हो गया तो सृष्टिका सुस्पति हो जाएगी नहीं ब्रह्म ज्ञान का वित्त हो प्रणाम ज्ञानी का वित्त हो स्वरूप उदय न भगवत स्वरूप से उदय स्थ स्वरूप की उत्पत्ति तो स्वरूप का नाश कभी सूष्टिका नहीं है सूचिका तो तुष्टिका ही है आप इसको यथा ज्ञान होते देखो सृष्टिका ब्रह्म ज्ञान से देखो रजत सृष्टिका तो तुष्टिका है प्रति तथा तथा भूतमति अतः हाथ्य में अभिमान्य प्रतिपथा है था। वो तथागुतम तो विश्विका स्वरूप होने पर भी अर्थ हाथ में अभिमान्य अभिमान करता है रजते मिल गया हमें रजत रजतवस्ती खुश हो जाता है हे का तो सूष्टिका तथागुतम भी अर्थात में अभिमान्य अभिमान करता है निवेद समाधि में अपेक्षा संप्रज्ञा तो होती दिस्थान नहीं देती असंप्रज्ञात समाधि के अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि भी विस्तान है मुख्यतः असंप्रज्ञात समाधि निरोध समाधि सर्वृत्ति निरोधन पर समाधि है मुख्य संप्रज्ञात समाधि में भेद ज्ञान है अन्यथा ख्याति प्रस्तुति पुरुष सप्तुरुष अन्यथा ख्याति है एक वृत्ति है तो विस्थान निरोधक के अपेक्षा संप्रज्ञात भी विस्थान है उस समय तर्क प्रतिष्ठित नहीं लगता है पुरुष किन्तु निरस्था में तर्क में प्रतिष्ठित हो जाता है सूत्रांतरम अवतारय पृथ्वती कथम तरी यदि तर्क प्रतिष्ठित नहीं है नहीं। तो किस प्रकार पुरुष रहता है किसी क्षति कैसे रहती है तो उसका उत्तर देते दर्शित विशेषवार हेतु दिया दर्शित विषय दर्शिता विषय विषय उसको विषय प्रकृति ने दिखा दिया ज्ञान वित्त भोग कर लिया इसलिए अन्य समय में विषय का ग्रहण करने पर दर्शिता से विषय का ग्रहण करता है चलती विषय ग्रहण करने पर की वृत्ति सदाकार वृत्ति होती वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंध होता है तो चैतन्य में भी वृत्ति के साथ सादृश्य लगता है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र दिखान अवस्था में वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के समान युक्त वाला हो जाती है पुरुष उसमें वृत्ति का सारूप्य दिखता है वृत्ति जिस प्रकार उसमें प्रतिमा दर्पण में प्रतिमा दिखता है दर्पण के सारूप्य वृत्ति जिस प्रकार है उसमें प्रतिम्ब से तत्व रूप दिख है चिट्ठी शक्ति यदि तथापिवती न तथा क्षेत्र प्रकार न बताते टीका में तथापिवती सारूप प्रतिष्ठित होने पर भी चिट्ठी शक्ति न तथा मालूम होता है तरूप में प्रतिष्ठित नहीं है तो प्रकार नकार प्रकाशते न तथा प्रकाशते स्वरूप प्रतिष्ठित है तो प्रकार तरी तो तो तो नहीं तीज़ी तीज़ी तीज़ी। काल में तो तरी प्रकार न प्रकाशते किस प्रकार प्रकाशित होती है तो उसका उत्तर दे हेतु पदम से सूत्र पटते हेतु पद यथा विशेषा कहते पढ़ते अध्याय करके तर पढ़ से वृत्ति इतर इतर क्या है समाधि अवस्था में तो हो गया तदा दृष्टस तथा ये कदा निर्वेध अवस्थाया इतरत्री इतर प्रकार इतर से चित्त की जे वृत्ति वृत्ति तो बहुति अंतर्भूत करते शांतघोरमूढ़ा शगुण की वृत्ति शात रजगुण के परिणाम घोर तमगुण के मूढ़ शांतघोरमूढ़ ये शिष्ट की वृत्ति वास्तविष्टा अभिन्ना अभिन्ना वृत्त ये वृत्ति सामन स्वरूप वृत्ति अवशिष प्रकारे में ऐसा दिखता वृत्तिप्रकार चैतन्य इत वृत युष् युष् वृत्त अविष्ठ वृत्ति प्रकार कांत कुषमितिता है यस्य पुरुषस्य युषस्तु तथोथ वृत्तिस्व कार्यूर स्तब्बर्याय तब तारूप्यम सामन रूपमे तत्व तस्था तारूप्यम सन का तो एक ही एक वृत्ति का जो रूप तो पुरुष का वो रूप लगता है दिखता है एक पर्याय, पर इसका स्पष्टीकरण करते हैं जता जता है जसा के कुम पटी को लाल सुर क्षति का कुमार जता पुष्प का प्रतिबत पटिक में दिखता है इसी प्रकार बुद्धि में पुरुष का प्रतिमा दिखता है किसका में दिखेगा किसमें बुद्धि में बुद्धि पुरुष है संविधाना में होने से अभेद ग्रहे दोनों का भेद ग्रहण नहीं होता है प्रतिम होने से अभेद ग्रहण होता है जो पुरुष बुद्धि का भेद ग्रहण नहीं हुआ पुरुष का प्रतिमा बुद्धि में, में होने से बुद्धि पुरुष से दिखती है तो बुद्धि बुद्धि पुरुष समारोह हो। बुद्धि का जो परिणाम है बुद्धि है वो पुरुष में दिखता है जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है और जल का कंपन पर एक कंपन आरोप करते चंद्र चंद्र ही रहा है जिस प्रकार वेदांत में प्रक्रिया में बताते हैं जल का कंपन चंद्र में दिखता है अंतपन का धर्म चेतन में दिखता है वेदांत में ठीक इसी प्रकार बुद्धिवृत्ति पुरुष से बुधी -बुधी तो है बुद्धि बुद्धिवृत्ति को पुरुष में आरोप किया पुरुषों में वृत्ति वृत्ति तो बुद्धि की ही पुरुष में नहीं बुद्धि पुरुष का एकत्र भ्रम होने से दोनों का एकत्र भ्रम होने से बुद्धि के धर्म बुद्धि पुरुष में होता है आरोपित होने पर बुद्धि की वृत्ति शांत दौर मूढ़ आरोपित होता है पुरुष नहीं मानता है शांत अस्मी दुखित अस्मी मूढ़ स्मी अद्यय से निश्चय ताजी मैं शांत हूँ जो सप्तुण वृत्ति बढ़ेगा शांत वृत्ति की है। गुण गुण की की तो चित्त ही चित्त में सप्तगुणों की बुद्धि सप्तगुणों से शांत मृत्यु हुई और पुरुष में आरोपित हो जाता है क्योंकि पुरुष का प्रतिम्बित में शांत रजोगुण हो दुखित तमगुण होकर नुगोश्मी समीचय करता है जिस प्रकार मौलिन दर्पण तले प्रतिनिम्बित मुखम मौलिन आरोपित दर्पण मेरा है प्रतिम्ब मुख का प्रतिम्ब दर्पण लिखता है तो महिला पति जो में दिखता है पति में महिला लेकर के वह आरभ करता है कि मेरा मुख महिला हो गया पति जी तुख मलिन आरत्य मौलिन मुख का आरभ करता है सोचो की आत्मा ना मलिनोश अतः मुख महिला हो गया मलिनोश ऐसा दिखता है दर्पण का धर्म मुख में दिखता है दर्पण मुख का प्रतिबंध है दर्पण मलन मुख में मल दर्पण खाली तेरा मलि नोलाकार हो लम्बा कार्य तो तो हो तो मुका दिखता है थोड़ा लंबाई तो गोलाकार दर्पण का धन आरोप मलि न सुने यद्यपि पुरुष समारोह को शब्दाद विज्ञान को तो बुद्धि बुद्धि पुरुषों का जो आरोप थे ये भी बुद्धि की वृत्ति मलिन इसका सोचता है ये भी बुद्धिवृत्ति है श्रद्धा विज्ञान शब्द का ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ये परिणाम श्रद्धा विज्ञान जैसे बुद्धिवृत्ति है जैसे न हूं दुखी हूं ये भी बुद्धिवृत्ति है यद्यपि प्राकृत अति रूपत अनुभाव ये प्राकृत है प्रकृति प्राकृता बुद्धिभ की प्रकृति है प्राकृतिक प्रकृति का कार्य चिद्रुप नहीं जो प्रकृति का कार्य होगा चीद्रुप नहीं चेतना नहीं दिते। अनुफा दिते। अनुफा दिते दिते दिते। है अतिद्रुपय अनुभाव्य अनुभव का विषय है अनुभव का भी तो अनुभवता है पुरुष उसका विषय होता है जरा तथापि बुद्धि पुरुषोत्म और आपा दे बुद्धि पुरुष दोनों का वेद ज्ञान जो नहीं होता है बुद्धि पुरुष में अवैध भ्रम हो जाता है बुद्धि में पुरुषत्व तो का आसादन करते हैं जैसे लवो पिंड अग्नि एक एक दोनों का एक तो हो तो जाता है इस प्रकार बुद्धि में पुरुषत्व तो का आरोप करता है इसलिए तो विज्ञानवादी के बौद्धों को, को भ्रम हो गया बुद्धि तनिक बुद्धि ही आत्मा है बुद्धि से बिना कोई आत्मा है ही नहीं जो बुद्धि तो प्रतिपत्ति वाली उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं मानते बुद्धि में पुरुषत्व का आरोप करता है उसमें ध्यान हो जाती है यही मेरा स्वरूप है बहुत लोग मानते हैं जो बुद्धि साम निश्चय करते हैं वही तो हमारा स्वरूप है और क्या है और आत्मा कहाँ है किसने देखा है, है। एकत्र भ्रम होने से बुद्धि को एक पुरुषत्व मान लेते हैं पुरुष सद अनुभव है बुद्धि की जो वृत्ति है बुद्धि पुरुषों में एकत्र भ्रम होने के कारण बुद्धि के धर्म पुरुष में लिखते, दो धर्म का एकत्र तो अध्यात्ने पर लौह पिंड अग्नि दोनों एक नहीं? है एक ज्ञान भिन्न है भिन्न होने के बाद भिन्न होने पर भी एकत्र तो भ्रम हो गया लाल होने पर तो लौह का वर्तृत्व अग्नि में अग्नि का वर्तृत्व लौ पिंड में इसी प्रकार बुद्धि और पुरुष का एकत्र तो भ्रम होने बुद्धि के धर्म वृत्ति पुरुषों में आरपित होते हैं इसलिए वृत्ति पुरुष बुद्धि गो वृत्ति किसकी है पुरुष की बुद्धि की बुद्धि के होने पर बुद्धि पुरुषों में एकत्र भ्रम होता है वृत्ति पुरुष की बुद्धि जैसे तो लगती है पुरुष बुद्धि पुरुष की वृत्ति नहीं और अनुभव है अनुभव तो जो ज्ञान है बुद्धि का धर्म इस रूप ज्ञान है अंतगा की बुद्धि का धर्म किंतु बुद्धि पुरुष का और ज्ञान पुरुष का अनुभव ही अवस तथा तो अयम अवितर्य होती आत्मा अभितर्य पाठे यहाँ कहीं अभी विवेक ख्या आत्मा ये कहीं पाठे अभितय के आत्मा अर्थात विवेक ख्याति सब आत्मा? जो अवितर्य होती आत्मा विपर्य नहीं भ्रांति नहीं है हुआ श्रांति देते भ्रम नहीं है आत्मा में पुरुष में फिर भी भ्रम विपर्य होता है वस्तु तो भोग भी नहीं करता है मिलने मिलते फिर भी सब वृत्ति उसमें आरोपित होने से अभोक्ता भोक्ताभोक्ता में कर पुरुष भोक्ता देते अरे विवेक इच्छा भी अंतगुण बुद्धि ज्ञान बुद्धि की है पुरुष में नहीं विवेक पुरुष में है या नहीं पुरुष में नहीं विवेक का विवेक क्याति का उनका धर्म अद्वितीय वो पुरुष में जिखती अविवेक कात्यां प्रकाशते ऐसे अविवेक कात्यन यहाँ अभिवेके कां बाटे अविवेक कात्यन प्रकाश से कहीं विवेकिया पाठे अविवेकिया प्रकाशते के विवेकक्षा रहित होने पर भी विवेक के धाम होता है पुरुष एक तीतेर प्रति संक्रमण तदापत्त सदुद्धि संवेदन ये आगे प्रतिपादन उपकादन करेंगे और स्पष्ट करेंगे ये सूत्र आ गया कि तेरा अत्य संक्रम आया कि पुरुष है संचार ग्रहित है बुद्धि में विषयाकार होने पर पुरुषों में कारक होता है तो बुद्धि संवेदन बुद्धि का संवेदन बुद्धि का ज्ञान बुद्धि बोध पुरुष है बुद्धि को प्रकाश करता है पुरुष सब बुद्धि संवेदनम यहाँ चतुर्थ तो अध्याय में आएगा दाइस सूत्र है सप्तुष्ट्रे अत्यंत आतंकीर्णय प्रत्यय भोग ये कहेंगे कहीं सप्तुष अत्यंत असंख्य नयो सत्य अलग पुरुष अलग है सत्य सत्तुण अंतर पुरुष चेतन अत्यंत पृथक पृथक पुरुष ए चेतन ये जड़ है असंख्य निले नृथक है अलग होने हम कर प्रत्यय भोग दोनता प्रत्य अविशेष एक समान दिखता है यही भोग बुद्धि ने जो सुख दुख है विषयाकार दीप्ति है पुरुष में आरोपित होता है प्रत्यय विशेषो दिज्ञास नहीं विशेष प्रत्यय प्रत्यय से बराबर प्रत्यय होता है यही भोग जो अंत का धर्म पुरुष में दिखता है सत्य अविशेष भोग उसका भी उपादन तो करेंगे आगे ये भी आगे आएगा पंचायत अध्याय तृतीय बार में ये एक मतान में क्या है सूत्र ये मतांतर वेदांत के को लेकर नहीं कहते ये सांख्य दर्शन है ये तो योग दर्शन है सांख्य दर्शन में पंच शिका आचार्य के सूत्र बनाए उसके उत्तर देते सांख्य मत समे एक दर्शन ख्यातिरव दर्शन दर्शन एक ख्याति दर्शन पंचशिखाचार्य से सूत्र ये सांख्य आचार्य पंच सिखाचार्य उनका सूत्र है एकमेव दर्शन ख्यातिरव दर्शन ख्याति ज्ञान दर्शन एक ही ज्ञान है रोग आरक्त होता है पुरुष में न कथम एक दर्शन बुद्धे दि, के विषय से बुद्धि प्राकृतिया जड़ भावत्तन तत्व पुरुष से चैतन्य अनुभव दस नए एक कैसे बुद्धि दुद, दुद, का प्रत्यय तर, परिणाम अलग पुरुष अलग एक एक होगा एक, एक, एक, एक, हो एक दर्शन जबकि बुद्धे शब्दादीया विवे के विषय वृत्ति बुद्धि की वृत्ति है रूप शब्द रूप तो ग्रहण करने पर जैसे वेदांत मानते हैं बुद्धि का परिणाम हो होता है रूपा कार्य का ज्ञान हुआ तो श्रद्धा का विभूति मधुर अम्लादि का ज्ञान हो तो मधुर अम्लादिवृत्ति है श्रद्धा विषय करने वाली वृत्ति है अरे विवेक ख्याति किंबी से विवेक ख्याति किं विषय कर विवेक ख्याति विवे के विषय विवे के खाति घटे जाना तीन विषय है और पटेना विवेक देड़? है दोनों का विवेक आता पृथक है सप्तर पुरुष ढेर विषय ये है विवेक विषय वृद्धि श्रद्धा भी तो विषय करने वाले वृत्ति बुद्धि की है विवेक विषय करने वाली मृति है विवेक को विचय करने वाली मृति का नाम क्या होगा विवेक ख्याति विवेक पुरुष भेद को सप्तुर वाली वृत्ति विवेक ख्याति योग्य शब्दादिवृत्ति अलग है एक प्राकृत प्रकृति के कार्य प्रकृति के कार्य अंतम सत्यवाद तम होगा उसके ही कार्य दृष्टि जड़न प्रकृति का कार्य तो जड़े जड़त्य न अनुभाव्या दर्शन ये अनुभाव्य अनुभव अनु का विषय बुद्धि में जो वृत्ति है वो अनुभव का विषय ये भी वेदांतिका वेदांतिक चैतन्य के द्वारा प्रकाशित तो होता है साक्षी भाष्य होता है बुद्धि में जो वृत्ति और साक्षी के द्वारा प्रकाशित वेदांत मानते हैं ये भी मानते जड़ है अनुभव का विषय और पुरुषों तो चैतन्य है अन्य तो पुरुष चैतन्य अनुभव रूप दर्शन विदाते दो ज्ञान मानते हैं एक अमित्य ज्ञान एक नित्य ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ब्रह्मे नित्य ज्ञान रूप अमित्य ज्ञान मानते है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रूप ज्ञान को अनित्य ज्ञान कहते हैं घटा आकार पटाकार वृत्ति होती है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिब सीधाघात होता है वृत्ति जड़प में पड़ी चैतन जैसे ज्ञान जैसे ज्ञान होती है लगती है इसको कहते ज्ञान ये ज्ञान तो तो है गौण मुख्य नहीं है सभी व्यवहार काल में उसको ज्ञान कहते वृत्तो ज्ञानत्चारा विवरणकार ने कहा वृत्ति में ज्ञान का उपचार गौण प्रयोग भटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति जरत है चैतन्य का आभासाभा होकर तो ज्ञान जैसे वृत्ति लगती तो एक हो गया नित्य ज्ञान एक होता है अनित्य ज्ञान घटा आकार पटाकार वृत्ति की उत्पत्ति ना सुने से घट ज्ञान पट ज्ञान की उत्पत्ति ना देसुष अवस्था में घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतकन का परिणाम नहीं रहता है ज्ञान ही दिन हो गया किंतु जो स्वरूप ज्ञान है वो रहता है स्वरूप का लोक नहीं होता है उस चलतन्य तो रूप ज्ञान तो रूप तो ज्ञान स्वरूप तो नित्य है जो नित्य स्वरूप तो ज्ञान है उसका अभाव कब तो होता है कभी नहीं होता है घट ज्ञान और प्रतिज्ञान वित्तीय ज्ञान उसका उस नाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है ठीक इसी प्रकार यहाँ दो ज्ञान है बुद्धि ने जो श्रद्धा विषय है विवेक के विषय प्रति जड़ है अनुभव का विषय पुरुष का जो चैतन्य ज्ञान अनुभव है दर्शन तो दोनों कैसे के से से एक होगा इत्यादि इत्य ख्यान ख्याति दर्शन कैसे उदय व्यय धर्मिणी वृत्तिम की लौकिक लौकिकीम अभिप्रत्य दुस्तम एक ही दर्शन का उदय व्यय धर्मिणी उधर व्यय है धर्म धर्म जिससे दृष्टि में वृत्ति हो से उदय धर्मिणी श्रीनिगर उत्पत्ति नाच धर्म वाले वृत्ति उसको क्या कहते हैं लोक में उसको ही ज्ञान लेते हैं घट गया पटिकान को ज्ञान लेते हैं और ब्रह्म को ज्ञान लोक में कहाँ प्रसिद्ध है घट ज्ञान पटेगा घटा कर बुद्धि पटाकार इसको लेकर के ख्याति यहाँ भी इस प्रकार उत्पत्ति नाच वाले जो दुष्पति है ज्ञान लोक प्रसिद्धि उसको लेकर के अभिप्रत्य उत्तम एकमेव दशनम जितने दुप्ति ज्ञान है एक है और चैतन्य जो ज्ञान है पुरुष का स्वभाव न ख्याति उसको ख्याति नहीं कहते चैतन्य सर्व पुरुष का स्वभाव वेदांत में भी ज्ञान कहते हैं यहाँ ख्याति सर्द से इसको लेते हैं जो अंत नूप ख्याति पुरुष ख्याति तो नहीं है सरुप चैतन्य रूप ज्ञान है चैतन्य रूप प्रकाश है चैतन्यं न लोक प्रत्यक्षगोचर अभी तो आगमनुमगोचरी चा चैतन्यलौकिकलौकिक प्रत्यक्ष विषय नहीं है अभी तो कथ्य है आगमानुमगोचर आगमानुमन के लिए आगम से अनुमंत आगमानुमें तयर्गोचर आगम का विश्व अनुमान का रित कौन है आगम शब्द प्रमाण कार्य अनुमान कार्य होता है प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष जो होता है वृत्ति उसको लेकर का एकमेव दर्शन एक ही ज्ञान है चित्त वृत्ति है उससे अभिचित पुरुष है वित्त में याद चित्तवृत्त है तब अभिचित वृत्ति पुरुष है वाक्य में वित्तान जो चित्त की वृत्ति है उसके बराबर तब अभिचित वृत्ति उसके बराबर वृत्ति वाले पुरुष लगता है ये सांख्यदर्शन भी कहा गया तद तो अने व्यथानवस्थाया मूल कारण अविद्या दर्शयता वित्थानवस्था में मूल कारण अविद्या रहती अविद्या को देखाते हुए तद तो दे हेतु का संयोग भोग हेतु अविद्या हेतु का संयोग पुरुष के साथ सत्व का संबंध ये भोग है कि स्व तो स्वस्मी भावी सूचित ई भोग्बंधे स्वस्मी तो भाव संबंध स्वामी भाव किसमें रहेगा पुरुष नहीं स्वभाव भाव स्व प्रत्येक स्वस्मी भाव का स्वस्थित्व स्वयथ स्वकीय स्वकीयत्व रहेगा प्रकृति बुद्धि तत्वगुणानी स्वामी रहेगा पुरुष नहीं स्वस्मी तो तो भाव संबंध ये सूचित हुआ और ज्ञान के कारण दोनों का संबंध होता है स्वस्म भाव संबंध जिस प्रकार वेदांत जो अंतसन तो वह अलग प्रत्येक अंतसनों के साथ कुल प्रकार जो स्वस्म भाव संबंध है उससे भोग होता है जिसको ज्ञान होगा उस समय मिलेगा जो कर्म करेगा उसका तो प्रलोग हो करेगा व्यवहार काल में पारणिक आत्मा में तो कोई संबंध नहीं भोग नहीं मोक्ष नहीं निर्मल है शुद्ध है इसी प्रकार यहाँ भी भोग हेतु संयोग अज्ञान के अभिद्र के कारण भाव होता है उत्तम उसका ही करने के लिए में कहा भाषण ने कहामी कल्पम संधान उपकारी दृष्ट से नम भवती चित्तम स्वती तो क्या ए? दना दना है ज्ञाती धन आत्मा धन क्या है, है, है।, है तो पुरुष सौ का नहीं है आत्में नहीं है आत्मीय स्वकीय अभी स्वयं आत्मीय आत्मा ये करते आत्मीय लिए करते स्वयं चित्त तो स्वीय पुरुष का स्वती चित्तम अयश्कांत मन कर्तम अयश कांत मनी के सदृश अयश्कांत मन चुंबक सुनबो के चाहे कुछ नंकर उसके पास में लोहा रहा तो लोहा उसी की बताए, लोहा जाता है संविधान मात्र उपकारी संविधान मास्ते में उपकृती संविधान मात्र उपकार ये साहित्य कांडो संविधान मास्त्र में उपकर उपकार करती है इसी प्रकार संविधान मास्त्र से अपना धर्म उसमें पुरुष का प्रतिब करके पुरुष में आरप कर दृत्या होते हैं दृत्या दृत्य पुरुषता स्वयं हो जाता है कि चित्त कम होती पुष्ठ स्थानीन संबंध पुषे स्थानीस्वोगी चिंत स्वस्थ संबंध पुरुष कारमितम स्थित चित्त जनित उपकार भजमान ही चेतन चित्त से होगा पुरुष चित्त का इचिता चित्त के ईश्वर होगा चित्त जनित उपकारम भजमान चित्त के द्वारा जनित उत्पन्न जो उपकार को जो सेवन करेगा प्राप्त करेगा वो तो चित्त का ईश्वर बनेगा चित्त का ईश्वर होगा तो चित्त जनित उपकार को प्राप्त करता है ईश्वर होगा चित्तजनित तो प्रकार को प्राप्त नहीं करेगा तो पुरुष स्तर कैसे होगा स्वामी कैसे होगा चित्तजनित तो उपकार भजनान भगवत सेवाएं करता प्राप्त करता तो चेतन चित्त का स्तर स्वामी बनेगा न चाह तद्जनित तो तो उपकार संभव हो चित्तजनित तो उपकार पुरुष में क्या होगा पुरुषोत्तन निर्देश उसमें किसी का संबंध नहीं चित्तजनित प्रकार पुरुष संभव ही नहीं उसके साथ चित्त का संबंध भी नहीं होता है पुरुष निर्लय है असंग्रम कहते निर्लत्य नहीं होता है तो किसी के साथ संबंध नहीं होगा चित्त के साथ संबंध नहीं होगा तो चित्त जन तो उपकार का संबंध कैसे होगा संभव होगा तब असंबदात चित्त के साथ पुरुष का संबंध नहीं अनुदा कार्य स्वाद उपकार्य पुरुष चित्तवा कौन उपकार पुरुष उपकार तो नहीं हुआ उपकार कौन होगा उपकार्य पुरुष होना चाहिए था पुरुष अभी उपकार्य होता उपकार होता तब स्वामी बनता पुरुष उपकार नहीं हुआ तभी कैसे होगा कि उपकार तो होता था होना था चाहिए था किन्तु पुरुष उपकार नहीं है तो उपकार्य कौन हुआ कोई नहीं हुआ सोता सो उपकार पुरुष होता है तो चित्त उपकार होता यह तो चित्त के द्वारा उपकार पुरुष में नहीं होता है इसलिए पुरुष निर्प है संबंध नहीं है कैसे उपकार होगा तब असम अनुपकार स्वाद न उपकार्य अनुपकार कम हुआ पुरुष पुरुष उपकार हुआ क्या अनुपक्य हुआ तो चित्त उपकार पुरुष का नहीं बनेगा ये तो उपकार नहीं तो उपकार जनित उपकार भागी पुरुष को मानेंगी यदि पुरुष चित्त जनित तो उपकार को प्राप्त करे ग्रहण करे उपकार भागी बन जाए उपकार हो जाए तो परिणाम प्रसंग कितने परिणाम प्रसंग पुरुष में परिणामित हो जाए चित्त के साथ संबंध नहीं और उपकार तो भागी तो नहीं तब तो परिणामी नहीं और चित्त के साथ संबंध होगा सजन्योपकार को प्राप्त करेगा तो परिणामी हो जाए इतना है इसलिए कहा अयकांत मणिकल्पन सन्निधि मात्र उपकारी दृश्य नहीं थी चित्त है अयकांत मणिकल्प सन्निधि मात्र चोपकार करता है चित्त संबंध होना जरूरत नहीं लोहा को चुम्बक को खींचने के लिए लगाना जरूरत नहीं पास में आने पर ही सन्निधि से उपकार करता है खींच है सन्निधि मात्र न उपकारी संबंध में होने की आवश्यकता नहीं सन्निधि मास्क दिशा होने से स्वक्रिय हो गया सन्निधि मात्र उपकारी दृश्य सैंती न पुरुषम सितुष्ट होता है नहीं पुरुष है वो सिक्तम न पुरुषम साँ। पुरुष न अभी तो तत्सिम तय पुरुष संहिता क चंभ पुरुष संहिता संहित में कितु संगते संहित के संहित में संगत वस्तुता है सन्नीतमें कितु संहित वस्तता है संगत में संय नहीं है नहीं इसको लेकर पटकता लेखन का संयोग रहे समित है नहीं इसी प्रकार पुरुष का संयोग नहीं क्योंकि उसके समय समित्व हो गया पुरुष न पुरुषम अपितु तत्महितम समिधित पुरुष अच्छा पुरुष का समिति भी किस प्रकार है न देशतः कालतवा किसी देश में पुरुष का पुरुष की समीधि किसी कार्य से एक नहीं तदसम्वा तो देश कार्य के साथ संबंध नहीं कृषक देश से संगत कार्य का का तो तो का का। से नहीं निकास कि योग्यताक्षण योग्यता कृष्ठ संहत सीधि समिति योग्यता यही पुष प्रकृति में दोनों संविधान में योग्यता अति पुष्ठ से भोत्रशक्ति चित्त से भोग्य शक्ति यही योग्यता है क्या शक्ति है भक्त शक्ति और चित्त में भोग्य शक्ति यही योग्यता है इसमें योग्यता है भु योग्यता तो और चित्त में भोग्य शक्ति योग्यता है यही समिति तदुत्तम दृश्य कम संभवति। इसका दृश्य हो करके स्वय हो गया संयुक्त होकर के नहीं दृश्य होकर के प्रकाश होकर के दृष्ट तो समय होता है श्रद्धा ज आकार परिणत भोग्यत श्रद्धा जकार परिणत कौन होता है परिणाम होता है परंत हो गया चित्त और चित्त हो गया पुरुष का भोग्य दृष्टि का तो भोग्यत का भोग्य हो गया भोग से तो यद्यपि श्रद्धा जकार वृत्ति चित्त धर्म भोग क्या श्रद्धा ज ज्ञान जो वृत्ति है चित्त का धर्म है पुरस्त का नहीं तथा चित्त चैतन्य अभेद समारोह वृत्ति सारु त्याग पुरुष शब्दा व्या वृत्ति किसने होती है चित्त का धर्म किसने किसका हो गया भोग चित्त का धर्म हो गया तथा चित्त चैतन्य चैतन्यवेद समारोह चित्त और चैतन्य दोनों के नहीं एक नहीं एक का आरोप हो जाता है जल में आकाश का प्रतिमा दिखता है जता कहता घड़ा में आकाश हो चित्त में चैतन्य का प्रतिमा दिखता है उसी चित्त को मैं मान लेते विज्ञान राधी कहते यही विज्ञान यही आत्मा है यह यही अज्ञानिक मान लेते नहीं है जो बुद्धि है उसको ही नहीं मान लेते चित्त चैतन्य में अवैध आरोप होता है अवैध नहीं है चित्त की जो वृत्ति है वो दृत्ती पुरुष में लिखती वृत्ति सारों प्यार वृत्ति समान एक रूप हो गया वृत्ति पुरुष हो गया वृत्ति जिस प्रकार पुरुष एक अधिकारत है प्रति दिखता है वृत्ति के समान पुरुष दिखता है पुरुष से तुपभोग है बुद्धि क्या किन्तु पुरुष से कहा गया क्योंकि वृत्ति के तब सदा हो पुरुष से इसे कहते हैं तस्मा चित्ते नीति तब जनित उपकार भागीता चित्त के साथ पुरुष का संयोग आया नहीं हुआ संयोग नहीं हुआ संयोग नहीं होने पर प्रकार भागीता तब जनित तब तो सीखा लेना चित्त चित्त जनित प्रकार भागी कितना है पुरुष ने चित्त जनित प्रकार भागीता हो गया पुरुष ने चित्त जनित चित्त में विषयाकार मृत्यु हुई और वृत्ति में पुरुषों का प्रतिबोधित है पुरुष आरोपित हो गया यही प्रकार भागीता है पुरुष से अपरिणाम का उपकार भागीता पुरुष में आ गया अः जो जल में कंपन हुआ चंद्र का प्रतिबिंब में कंपन होता है नहीं प्रतिबिंब में कंपन होता है प्रतिबंध में तभी कंपन होता है बिंब में अधिक होता है कम होता है बिंब में थोड़ा तभी नहीं कंपन तो इसी प्रकार पुरुष का प्रतिबंध हो करके पुरुष में हो गया भोग पुरुष में परिणाम हो जाता है चित्तव्य में उपकार भागिता होना चाहिए पुरुष में अपरिणामिता परिणाम नहीं है पुरुष से पुरुष से अपरमाणिता से इसे सिद्धांत हुआ ये आत्मतिथि भोग के पास यदि भोग हुआ तो परिणामी हो जाएगा इसलिए कहा यहाँ वस्तुतः आरोप कर्म के स्वामी जी मात्र चित्त हुआ तो हो गया और कहीं में पुरुषों का प्रतिध होने से बुद्धि पुरुष का अभेद धर्म होने से बुद्धि का धर्म पुरुष में आरपित तो होता है इसलिए विश्चण सम्भव चित पुरुष से स्वामी न का सत्य हो जाता है चित्त तस्मा चित्तवृत्ति बोधे पुरुष से अनाज संबंध हेतु चित्तवृत्ति का बोध चित्तवृत्ति बोध है चित्तवृत्ति बोध उसमें पुरुष का संबंध होता है अनाधि संबंध हेतु अनादिकार संबंध है हेतु है टीका में स्वामी भाव संबंधो स्वस्मी संबंधो भोग हेतु अविद्यामित चित्त पुरुष में संबंध क्या संबंध हुआ सामी भाव संबंध संयोग समुदाय भी नहीं सामी संबंध हुआ ये भोग हेतु ये भोग हेतु संबंध क्या हुआ अविद्यामित वस्तु तो संबंध नहीं हुए नी संबंध कार्य आरोप होता है किसके काम तो हो क्या संबंध अभिद्या हुई बिना निमित्त कैसे अविद्या हुई न कल निर्निमित्य देते कोई कार्य स्कोन होता है बिना कारण निर्निमित कार्य नहीं होता ये हुआ अविद्या प्रवृत् तकता स्वन में स्वनाव अभी देवृत्गीन से किता प्रभृति के अभी के अज्ञान के प्रधान शंकादी शायद और सी सूत्र का उपारेते चित्तवृत्तिबोधपुर बोधे फूर्षस्त पुरुष स्थानीय चित्त वृत्ति बोध है पुरुष का जो संबंध है अनादि संबंध है कारण अविद्या का कोई कारण नहीं है शांत घोर मुढ़ाकार चित्तवृत्ति शांत घोर मुढ़ाकार वृत्ति कितनी होगी चित्तन उसका उपभोग करने के लिए पुरुष ने उसका बोध क्या उसका वृत्ति का उपभोग वृत्ति को प्रकाश करता पुरुष वृत्ति का बोध वृत्ति को प्रकाश करता है पुरुष ये भोग अनादि अविद्यामित्वाद अनादिंक हेतु अविद्यादि उसके कारण अनादि अनादियोग हेतु इस प्रकार वेदांत कहते हैं सूर्य के साथ चैतन्य अविद्या चतुर्योग सदस्तम अनादि अविद्या के साथ चैतन्य का संबंध अनादिकाल से है इस प्रकार अनादि अनादिंक हेतु अविद्यावासने संतान बीजाकुर अविद्यालता है इस प्रकार प्रभा चलता है।, तो है। प्रभा अनाद संतान बीज अनाद में अंकुर अनाद नहीं बीज की उत्पत्ति अंकुर से अंकुर की उत्पत्ति बीज से किन् जो प्रभा संतान है प्रभा